चित्रदीप प्रकरण का चतुर्थ श्लोक तक हो गया था पंचम श्लोक क्या बता रहे हैं बताने क्या नित्रपट स्थानीय चित्री वक्तव्या हाँ, चित्रपट स्थान परमा चित्रपट में चार अवस्था है धोस घट्टि लाछित रंजित ठीक है परमात्मा में भी चार अवस्था है चीद अंतर्यामी, में सूत्रात्मा विराट चार अवस्था है तो परमात्मा चित्रपट स्थानीय हुआ चित्रपट में तो चित्र होते हैं, तो परमात्मा में भी तदाश्रितानि चित्रानी वस्तव्यनी परमात्मा में चित्र क्या श्रित है कहना चाहिए तब तो चित्रपट स्थानीय होगा ऐसा शंका हमसे आगे कहते हैं अपि अपि ब्रह्माद्य स्तंब पर्यताजड़ा अतमाधम भाव वर्त अपि बहुब्री समे ब्रह्म आद्य ये बहुब्री समाज का अने के सूत्र क्या है अनेकम अन्य पदार्थे लौकिक विग्रह ब्रह्मा ब्रह्मा, आद्य आद्य ये शाम अलौक्य विग्रह होगा ब्रह्म आद्य सुमन्य पदार्थ सूत्र से समास होगा समास होने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतधित समास प्राप्त संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदी क्यों प्रातिपदिक के, के अवय शुभ का लुक हो जाता है ब्रह्म आद्य अग्र सु दोनों का लुक होने पर ब्रह्म अग्र आद्य अकस्वाण दीर्घ ब्रह्माद्य प्रथम बहुचने ब्रह्माद्या ब्रह्म ब्रह्मा आद्य है ये प्राणी नाम अलौक अलौकिक विग्रह का समय ब्रह्म का प्रथमांत ब्रह्मा ब्रह्म शब्द है पुलिंग में ब्रह्मा बनता है नुल्लिंग में ब्रह्मा यहाँ ब्रह्मा लेना ब्रह्मा प्राणिनाम ते प्राणिना तो लेकर जितने जीवेन अत्र जड़ापि वर्तं जड़ा भी है परमात्मा है चित्रपट स्थानीय उनमें चित्र जीव भी है और जड़ भी है जैसे पट में चित्र बनाते है चित्र कभी मनुष्य पशु आदि भी बनाते हैं पेड़ पौधे भी बनाते हैं कहीं पत्थर भी बनाते हैं जीव चेतन स्थानीय जीव पशु पक्षी बनाते भी, भी है वृक्ष भी बनाते हैं और पत्थर पाड़ भी बनाते हैं चित्र में बनाते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जितने ब्रह्मा से लेकर स्तंभ है, है प्राणी जीव वो भी परमात्मा में है सब और जड़ भी है आकाशाद है जड़ापी वर्तन्ते ते उत्तम भाव न उत्तम और अधम उत्तम है ब्रह्मादि अधम है निकृष्ट से पशु पक्षी जड़ में भी ऐसे उत्तम रूप से बर्तनते अत्र परमात्मा में रहते हैं। पटे चित्र पटे चित्र चित्र में पटमी जैसे चित्र दिखता है चित्र बनाएंगे, चेतन का बनाते हैं जड़ का बनाते हैं दोनों का बनाते हैं पटमी चित्र जैसे रहते हैं इस प्रकार परमात्मा में चित्र स्थानीय हो गए ब्रह्मा से लेकर त्रिनाथक और पत्थर मिट्टी आकाश आदि ये सब कुछ है जो परमात्मा में रहते है अत्र उत्तमाधम वर्तमानं ब्रह्मादि चेतनात्मकं अरमात्म भाव स्तंभ पर्यत चेतनात्मक गिरी अत्र अत्र अथ पत्नी परमात्मा में उत्तमाधम भाव रहते हैं उत्तम व्रम रूप से ब्रमादि चुषाध में पशुपक्षि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यतम ब्रह्मा से लेकर तीर्णतक त्रिन, जितने चेतन है चेतनात्मकम चेतन स्वरूप जीव और जड़ जातम जड़ कोई एक नहीं जड़ जातक है तो जड़ वर्ग जड़ वर्ग गिरि नदी आदि पर्वत नदी आदि इस जितने जड़ है चित्र किस किसमें चित्र स्थानीय परमात्मा में चित्रस्थानीय जीव है या जड़ दोनों है ओम ब्रह्मादि ब्रह्मादिजगत चेतन स्थानीय कारण वक्त दृष्टान्त चित्रस्थन विह चेतन ब्रह्मादि जगत चेतन स्थानीय है जैसे पट में चेतना का चित्र बनाते हैं, जड़ का भी बनाते हैं इस प्रकार परमात्मा में चित्र स्थानीय चेतन भी है और जड़ भी है जिस प्रकार पट में मनुष्य पशु वृक्ष आदि चेतन बनाते हैं इसी प्रकार चेतन स्थानीय परमात्मा में क्या है ब्रह्मा आदि जगत ब्रह्मा से, लेक, से लेकर ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक ये सोचेतन चेतन चेतन स्थानीय है ब्रह्मादि जगत में चेतन है उसमें कारण कहने के लिए देते हैं में बनाएंगे दृष्टान्त बताएंगे ठीक इसी प्रकार परमात्मा में भी चित्र स्थानीय चेतन कैसे समझना चित्रपित मनुष्याण वस्त्र भासा पृथक पृथक चिराधारेण वस्त्रेण सदृश इव कृत चित्र अर्पित चित्र में अर्पित जो मनुष्य चित्र में बनाया गया मनुष्य मनुष्याणम वस्त्र भाषा पृथक पृथक मनुष्य चित्र बनाते हैं ऐसे में वस्त्र पहना हुआ कोई वस्त्र धोती पहनाते हैं टोपी पहनाते हैं पैंट शर्ट पहनाते हैं इसलिए चित्र बनाते हैं नहीं वस्त्र बनाते हैं वो वास्तव वस्त्र है चित्र के द्वारा वस्त्र जैसे दिखता है वस्त्र भाषा वस्त्र नहीं पटा चित्र पट में ही चित्र बनाएंगे मनुष्य उसे मनुष्य में भी कोई धोती पहना कोई पैंट शर्ट पहना ऐसे बनाते हैं नहीं ये जो बनाते हैं वो वस्त्र नहीं वस्त्र भाषा चित्र अर्पित मनुष्य नाम पृथक पृथक वस्त्रा भाषा अलग अलग प्रकार वस्त्र वस्त्रा भाषा वस्त्र वस्त्र नहीं वस्त्र पर आभा संत वस्त्रा वस्त्र जैसे दिखते हैं कोई अलग वस्त्र पहनना जरूरत नहीं होता उस रंग के तरह ऐसे बनाते हैं अपना वस्त्र ये चित्राधारण वस्त्रण सदृशा इव कल्पिता है चित्राधारण वस्त्रण चित्र का आधार चित्र किस में है पटम पटम वस्त्र चित्राधारण वस्त्रण सदृशा इव उसके समान जैसे कल्पित है कल्पित है दिखाते हैं वस्तुतः चित्र है। में वस्त्र है नहीं वस्त्र जैसे कल्पित है दिखता है रंग लगाने पर दिखता है वस्त्र पहना हुआ कोई कंबल उड़ा हुआ कोई स्वेटर पहना हुआ कोई गरम वस्त्र कोई टोपी विभिन्न प्रकार वस्त्र बनाते हैं चित्र यदि यथा चित्रे लिखिता मनुष्यादी शरीर नाम नाना वर्णोपेत वस्त्र विशेष लिख निवार मनुष्यादी शरीर नित्रपित बनाते है चित्र बनाते है लिखित मनुष्यादी शरीर नाम मनुष्यदि शरीर में नाना वर्णोपेता वस्त्र विशेषा चित्र में जो वस्त्र पहनाते हैं कोई शुक्ल वस्त्र पहनावा कोई रक्त वस्त्र पहनावा कोई नील वस्त्र ऐसा बनाते है अलग अलग कोई स्त्री है तो उसमें साड़ी अलग प्रकार चित्र बनना भी है विभिन्न प्रकार वस्त्र पहनाते हैं चित्र बनाते हैं नाना वर्णो पेता वस्त्र विशेषा लिखे नाना वर्ण युक्त शेश विशेष वस्त्र चित्र बनाते हैं उसमें पत्थर चित्र में पत्थर है वस्त्र पहनाते उसको वृक्ष बनाते हैं वस्त्र पहनाते है नदी है वस्त्र पहनाते हैं मनुष्य में वस्त्र पहनाते हैं वो वस्त्र वस्तु तो है नहीं तेज सीता आदि वो वस्त्र है वास्तव क्यों वास्तव नहीं क्योंकि अनिवार्यक अनिवारक है अनिवार्य सीत उष्ण का अनिवारक नहीं है नहीं होने से वो वस्त्र नहीं है वस्त्र जैसे दिखता है वस्त्र आभास है जैसे हेतु आभाष कहते सद हेतु नहीं असद हेतु है कोई वन्यु को हेतु बना करके धूम अनुमान करना चाहता है साध्य करना चाहता है जहां जहां बन्नी है सर्वत्र धूम है आयोजित लोहा को, को गर्म करेंगे तो बन्नी रहेगी उसमें धूम नहीं।, नहीं तो बन्नी के हेतु बना करके धूम को साध्य बनाएंगे तो वन्य है असद हेतु है उसको कहते हेतु आभाष हेतु है तो आभाष हेतु आभाष बहु कितने स्थान में वही धूम एक साथ रहते है साहचर्य धूम साहचर्य बन्नी में है इसलिए वन्नी व्याप्यो है ऐसा कोई कहते हैं वस्तुतः तो तो हेतु नहीं है वन्नी तो हेतु नहीं है हेतु हेतु हेतु है वद ठीक इस प्रकार वस्त्र जैसे दिखता है इसलिए वस्त्र वस्त्राभास चित्र में मनुष्य आदि को वस्त्र पहनाते हैं वो वस्त्र है वस्त्र वस्त्राभ का कारण क्या सीता आदि अनिवारकवाद दृष्टांत तो हो गया चित्र महा दाष्टान्तिक है परमात्मा में परमात्मा है पटस्थानीय हुआ उसमें चित्रस्थानीय ब्रह्मा से लेकर त्रिण तक जीव पर्वत नदी आदि जड़ सब हो गए चित्रस्थानीय उसमें दिखाते हैं पृथक पृथक चिदा भाषा चैतन्य ध्यस्तना कलप्यंते जीवना मनो बहुधा संसर्यमी प्रिथक प्रिथक देहिनाम अमी बहुधा पृथक पृथक चिदा भाषा चैतन आध्यस्तवना बहुधा बहुधा कलप्यं अमी संसर पृथक पृथक चिदा भाषा चीदवदी चिदा भाषा परमात्मा है चिद रूप वही वास्तव चैतन्य है जैसे पट पट है वस्त्र उसमें चित्र बनाते हैं, चित्र में फिर वस्त्र पहना हुआ दिखता है चित्रों का आधार वास्तव पटे, है चित्र का आधार वास्तव पटे है? है चित्रों का आधार वास्तव पट चित्र में जो वस्त्र पहनाते वस्त्राभास है ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जीव तीर्ण पर्यंत जीव है उनमें चिदाभास है चेतन जैसे आभास होता है वस्तु तो चेतन नहीं चेतन तो वास्तव है जो अधिष्ठान पटस्थानीय जो चैतन्य है परमात्मा वो चिद रूप है वास्तव जैसे पट है जो चित्रों का आधार है इस प्रकार वास्तव चैतन्य है ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जितने जीव दिखते हैं उनका जो आधार है वो चैतन्य है ये जो मनुष्य चैतन्य दिखता है चेतन जड़ व्यवहार करते हैं ये वास्तव चेतन नहीं है ये चिदा है चिदवद आभास देती चिदा चेतन जैसे लगता है वस्तुता तो ये चेतना नहीं है जो वास्तव चेतन्य है दिखता नहीं कुछ करता नहीं निष्क्रिय है इसमें सब क्या दिखते हैं? चिदाभास है चिदाभासा, चिदाभास कल्पित होते हैं। चैतन्य अध्यस्त चैतन्य अध्यस्ता ये देना चैतन्य में अध्यस्त है परमात्मा शुद्ध चैतन्य है इसमें मनुष्य पशु पक्षी ब्रह्मासकर तीर्ण तक सब अध्यस्त है शरीर शुद्ध चैतन्य एक है उसमें स्व आरोपित तो है अध्यस्त दे नाम जो शरीर है देह वाले को देही कहते हैं, चैतन्य में अध्यस्त है देह वाले जीव ब्रह्मा से लेकर त्रिण तक उनके शरीर में चैतन्य दिखता है वो चेतन वास्तव है वो चिदा है जैसे चित्र में मनुष्यादि चित्र बनाते है उसमें वस्त्रा तो भाषा है ठीक इस प्रकार परमात्मा है पटस्थानीय उसमे उसमें चित्रस्थानीय ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जीव उसमें चेतन वास्तव नहीं चिदा जैसे दिखता है चिदाभास वाले अध्यस्त देह वाले चैतन्य में देव मनुष्य आदि देवता भी अध्यस्त है मनुष्य भी अध्यस्त है पशु भी अध्यस्त है वो उनके शरीर में चिदा भाषा कल्प्यं को जीव कहा जाता है जीव जीवह नाम ये नाम, ते चिदा भाषा जीव ना नीव सु नामन सुनेक्य पदार्थ आते से होने पर सुप धातु लोप हो जाएगा जीव अग्रे नामन जीव नामन प्राथिपति को बनेगा जीव नामन प्रथम तो बनेगा जीव नाम जीव नीवना प्रथम बहुचने राजन जैसे बनता है जीव नाम प्रथम जीव नामक जीव नामक चिदा भाषा कल्प्यंते जीव जिसका नाम है उसको जीव शब्द से कहते हैं चिदा जीव शब्द का पद का वाच्यर्थ है है कल्प्यंते बहुधा अमी यही चिदाभाषा ही संसार को प्राप्त करते हैं बहुत प्रकार बहुधा बहुत प्रकार संसार को प्राप्त करते हैं यही जीव और उसे कभी देवता बन जाते हैं कभी मनुष्य बन जाते हैं कभी पशु पक्षी बन जाते हैं कभी पेड़ पौधे बन जाते हैं कौन प्राप्त करता है चिदाभास वस्तुतः शुद्ध चैतन्य मनुष्य है या पशु है पक्षी है शुद्ध चैतन्य में कुछ नहीं इसमें जो अध्यस्त देह वाले उनमे चिदा दिखता है यही चिदा ही संसार को प्राप्त करते है अधिष्ठान चैतन्य आकाश जैसे सर्वत्र बराबर है बराबर है जिस प्रकार पट्ट में मनुष्य बनाया वस्त्र पहनावा, हुआ जहाँ मनुष्य का वस्त्र पहनावा हुआ वस्त्र है उसका आधार वास्तव वस्त्र है वहाँ उसका आधार वास्तव वस्त्र है जहाँ पट्ट नहीं है पेड़ पौधा है पत्थर है वहाँ वास्तव वस्त्र है वास्तव वस्त्र नहीं है वास्तव वस्त्र पूरा चित्र में सर्वत्र है है मनुष्य पट कपड़ा पहना हुआ उसका आधार वस्त्र वास्तव है और पत्थर है बनाया उसे वस्त्र पहनाते हैं तो पत्थर का आधार वास्तव वस्त्र है सर्वत्र वस्त्र है वास्तव वस्त्र सर्वत्र है वस्त्राभ बनाओ तो भी वो वास्तव वस्त्र है वस्त्राभ जहाँ नहीं है वास्तव वस्त्र है ठीक इसी प्रकार चीदा भाष जहाँ दिखता है अधिष्ठान चैतन्य है और जहाँ चिदावास नहीं है यहाँ अधिष्ठान चैतन्य रहेगा रहता है सर्वत्र पत्थर में कपड़ा नहीं पहना तो पत्थर का अधिष्ठान पत्र रहेगा रहता है ठीक इसी प्रकार जीव कहीं है चिदावास दिखता है तो वहाँ तो अधिष्ठान चैतन्य है घट है पत्थर है उसका अधिष्ठान चैतन्य है वही मुख्या चैतन्य सर्वत्र है मनुष्य मर गया पशु पक्षी मर गया सड़ गया वहाँ चैतन्य रहेगा अधिशन चैतन्य अधिशन चैतन्य बराबर है पत्थर के अंदर है बाहर है मनुष्य के अंदर है बाहर है सर्वत्र है और चला जाता है कौन चीदा भाषा सूक्ष्म चला गया सूक्ष्म स्तर में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है चिदा भासन? वो चला गया मुख्य चैतन रहेगा मरने के बाद रहता है चेतन जड़ का जो व्यवहार होता है मुख्य चेतन को लेकर नहीं है चित्र में ये वस्त्र पहना हुआ ये वस्त्र नहीं पहना हुआ कोई बच्चा चित्र बनाया वस्त्र नहीं पहना हुआ बच्चा चित्र बना सकते हैं, वहाँ वस्त्र दिखता नहीं और कहीं वस्त्र दिखता है दिखता है ना नहीं ये मुख्य वस्त्र को लेकर के वस्त्राभ को लेकर के कहते वस्त्र पहना हुआ ये धोती पहना हुआ ये पैंट पहना हुआ किसको लेकर के वस्त्राभास को लेकर के ठीक इसी प्रकार जड़ चेतन का जो व्यवहार होता है तो शुद्ध चेतन को लेकर के चिदाभास को लेकर के जिसमें चिदाभास दिखता है इसको कहते है चेतना और ये दिवाली में पुस्तक में चिदाभाषा दिखता है इसको जड़ कहते है इसी प्रकार वो इसको चिदाभास को लेकर के जीव जड़ ज़, व्यवहार है चिदा भाषा जीव नाम बहुधा में संसारती संसार को प्राप्त करते देव तिर मनुष्य आदि जन्म को प्राप्त करते चिदा जीव नाम यही संसार को प्राप्त करते है एवं परमात्मिता देवादीना शरीर नाम एवं जीवन प्रत्येकं प्रत्येक न पर्वता एवं जिस प्रकार चित्र में अर्पित चित्र में जो मनुष्य बनाते हैं वो तो मनुष्य के लिए वस्त्रा बनाते हैं रंग बनाते हैं वस्त्रा पत्थर के लिए वस्त्रा नहीं बनाते है ठीक है एवं का इस प्रकार परमात्मा ने आरोपिता नाम जैसे पट्ट में चित्र मनुष्य आदि किसी प्रकार परमात्मा में आरोपित हो गया देवादी नाम शरीर नाम एव देवादि देव मनुष्य पशु पक्षी इनका शरीरा नाम एव इनके शरीर है उसमें जीवनामानस मानस चिदा भाषा सर्जन का चेतना चिदा भाषा वस्तु तो मुख्य चेतना नहीं चेतन जैसे लगता है जैसे पट्ट में मनुष्य को पहनाते जो वस्त्र वस्त्र है वस्त्रा भाष है वस्त्रा भाष है ठीक इस प्रकार यहाँ जो चेतन है देवा आदि देवादि इसमें जो चेतन दिखता है वो चिदाभाष है जीव नाम जीव है नाम जिनका ऐसे चिदा भाषा प्रत्येक कलप्यंते चेतन लक्षण चेतन स्वरूप नहीं है क्यों चेतन भान होता है उसका नाम चिदा प्रत्येकम कल्पियंत चिदावास प्रत्येक में प्रत्येक जीव में चिदा है चिदावस प्रत्येकम कल्पियंत न पर्वत आदि नाम पर्वत में चिदावास पत्थर में चिदावास कल्पना नहीं है वो जड़ कहा जाएगा जहाँ चिदावास नहीं दिखता है उसको जड़ कहेंगे जहाँ चिदावास दिखेगा उसको चेतना कहेंगे जैसे घट के अंदर जड़ रख दो जल में आकाश का प्रतिम्ब होगा घट तो के अंदर जल में आकाश का प्रतिंब दिखेगा घट को चलाएंगे तो घट के अंदर जल है आकाश का प्रतिंब दिखेगा बिंब रूप आकाश घट के साथ चलता है नहीं चलता है घट को जहां लो और तो जल है जल में आकाश का प्रतिबंब दिखता है क्योंकि आकाश सर्वत्र है जहां ले लो आकाश का प्रतिमा दिखता है ठीक इसी प्रकार बिंब रूप सर्वत्र है ये जो शरीर सभी घट घड़ा जैसे समझो अपने शर्व को क्या समझे ना घट है घड़ा उसमें जल स्थानीय क्या है अंतकर्ण अंतकर्ण मन अंतर्ण जल के स्थानीय जैसे घट के अंदर जल में घट के अंदर जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है ठीक यहाँ घट स्थानीय कौन है शरीर शरीर के अंदर जल कौन हुआ अंतकर्ण उसमें चेतन का प्रतिम्ब है जिसका नाम चिदाभास है चेतन जैसे लगता है चिदा चिदाभास ही जब शरीर चलेगा उसके साथ अंतकर्ण चलता है उसमें चेतन का प्रतिम्ब दिखता है चेतन चलेगा चेतन में कोई क्रिया नहीं है वो अंतकण जाता है घट के साथ और उसमें चैतन्य का ही चिदा चलता है जब मर जाता है सूक्ष्म शरीर चल जाता है थोड़ा शर तो यहाँ गिरा सूक्ष्म शरीर चल जाएगा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतकर्ण है वो जाएगा उसमें चिताभाष भेजेगा जीव चला गया सर गिरा शुद्ध चेतन जाता है शुद्ध चेतन ये चला जाएगा स्वर्ग को किसने पुण्य पुण्यकर्म किया स्वर्ग जाएगा वहां अधिष्ठान चेतन है स्वर्ग में जाएगा क्या है अंतकरण अंतकरण जाएगा चिदावास वहां चेतन चैतन चेतन का प्रतिमा जहां जाएगा चिदावास जाता क्या जहां जाएगा चिदावास दिखता है वहां सब जीव चिदावास ही बहुत प्रकार संसार को प्राप्त करते हैं ये जीव का चिदाभास कल्पना क्यों करते क्योंकि बहुधा अमी अमी अमी जीवा देवती मनुष्यादी शरीर प्राप्त्या बहुधा संसरती न परमात्मा तीकारिप्राय अमी जीवा हा। अमी मतलब अदर्श का बनते वे जीवा हा? बहुधा अर्थात बहुत प्रकार बहुत प्रकार के से देव तिरंक मनुष्य आदि शारी प्राप्तिया पुण्य कर्म करेंगे तो देवत्व को प्राप्त करते हैं सर्क में जाते हैं पाप कर्म करते हैं पाप बहुत तो करते हैं पशु पक्षी नरक जाते हैं तिरक जोनि को प्राप्त करते हैं और पुण्य पाप मिश्रित तो होने पर मनुष्य जन्मु को प्राप्त करते हैं इसे देव तीर मनुष्य आदि शरीर की प्राप्ति से बहुधा संसारती संसार को प्राप्त करते हैं संसार में सुख दुख जन्म वर्ण को प्राप्त करते हैं जीव है न परमात्मा परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य जो अधिशान चैतन्य जिसमें ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक सब जीव कल्पित है वो परमात्मा ईश्वर नहीं बाच्यार्थ नहीं लेना तत्पद तो का वाच्यर्थ नहीं जो चिद रूप परमात्मा जिसमें ये सब कल्पित है क्या क्या कल्पित है अंतरियामी सूत्रात्मा विराट शुद्ध चेतन चिति वो जो कल्पित है वही संसार को प्राप्त करते है न परमात्मा परमात्मा में संसार जन्म मरण सुख दुख आदि कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है तिरकार तो है परमात्मा में कोई विकार नहीं अभिकारी मुचित निर्विकार है विकार उसमें है विकार नहीं।, नहीं कोई भाव विकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति भाव पदार्थ में से विकार होते हैं आत्मा में कोई विकार है निर्विकार है जन्म मृत्यु आदि रहित है इसलिए परमात्मा संसार को प्राप्त नहीं करता है इति अभिप्राय ये अभिप्राय अभिप्रा है अमी बहुदा संसरती कहने का अभिप्राय है जीव ही संसार को प्राप्त करते है परमात्मा नहीं है परमात्मा अधिष्ठान चैतन्य निर्विकार है वो संसारी है नहीं, नहीं। संसार केवल कल्पित है जीव में प्रता, चैतन्य ननु वैदिका वदन्ति तत्र किं अज्ञानमेव ने वादि वैदिकलौकिात्म संसारेजने वादिवादी न्याय वाले सांख्यमीमसि वेद को प्रमाण मानने वाले मीमांस आस्तिक दर्शन छह है आस्तिकों का छह दर्शन में से ये वेदांत है उत्तर मीमांसा इसके आचार्य भगवान व्यास है ये वेदांत दर्शन है ब्रह्म सूत्र शास्त्र है उसके प्रकरण ग्रंथ यह है उत्तर मीमांसा किसका है व्यास जी का पूर्व मीमांसा है जयमिनी का पूर्व मीमांसा धर्म के ऊपर विचार आया ब्रह्मसूत्र में तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके पहले जैमिनी महर्षि के द्वारा रचित है पूर्व मीमांसा सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म के ऊपर विचार आया बार अध्याय ब्रह्मसूत्र सूत्र तो चार ही अध्याय वेदांत दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन है बार अध्याय है पूर्व कांड के ऊपर कहा गया कर्म के ऊपर विचार किया गया इसलिए उसको कहते पूर्व मीमांसा जयमिनी आचार्य है और दो दर्शन है सांख्य और योग योग्य दर्शन है कपिल महर्षि का सांख्य दर्शन है योग दर्शन है पतंजलि महर्षि का योग अर्था योग अनुशासनम वृत्ति निरोध ये सब आता योग अष्टांग योग आता है, है योग दर्शन और सांख्य दर्शन में कुछ क्षमता है योग में ईश्वर मानते हैं सांख्य में ईश्वर नहीं मानते हैं, प्रकृति पुरुष आदि मानते हैं, ये दो दर्शन है ये वैदिक है और भी दो दर्शन है एक न्याय और एक वैशेषिक न्याय है गौतम का और कणाद महर्षि का है वैशेषिक दर्शन और दोनों में थोड़ा सा सामंजस्य है कुछ भिन्नता भी है तो न्याय वैशेषिक है कर्णाद महर्षि का न्याय है गौतम का न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमा उत्तर मीमाशा से छे आस्तिकों दर्शन है वैदिक दर्शन आस्तिक दर्शन छ है ऐसे नास्तिकों का दर्शन है बहुत है छमत है, है कोई देह का आत्मा मानेंगे कोई इंद्रिय को कोई प्राण को कोई मन को ये चार ही हो जाएंगे और आगे बुद्धि को आत्मा मानने वाले शून्यवादी ये सब बहुत है बहुतों का दर्शन है तो वो है छह दर्शन नास्तिकों का भी है और भी अनुगान्य कल्पना करते है तो जितने वैदिक है और लोक में भी वैज्ञानिक लोग भी बड़े बड़े विचार करने वाले भी सब कहेंगे जीव में ही संसार सुख दुख है यही मरता है जन्मता है। मानते है आत्मा नहीं हो वो।, वो आत्मा में ही मानते हैं जीव का जो वाच्य उसमें तो संसार हम मानते है किन्तु वो अलग लक्ष्यार्थ अलग कहते नहीं जीव ही आत्मा है घटपट आदि पत्थर आदि जड़ है ये चेतन है जो चेतन है वो आत्मा है और आत्मा में संसार ऐसे कहते हैं है आत्म संसार इति संसारती संसार किस में कहते हैं आत्मा में ही आत्मा का ही संसार ऐसा क्यों तत्व किन कारणम आत्मा में संसार कल्पना करते उसमें कारण क्या है ऐसा संकावन से उत्तर देते अज्ञान में कारण क्या है अज्ञान अपने स्वरूप का अज्ञान ही कारण है इसे दृष्टान्त देते सदृष्टान्त मार दृष्टानतेन सह अज्ञान को कारण बताते हैं वस्त्रन यधार वस्त्र ग्र मदंत था जीव संसार चिदगत विदु अज्ञानी लोग आधार वस्त्र है एक वस्त्राभ है वस्त्राभास में रंग लगाया वो कहते हैं अज्ञानी लोग विचार नहीं करके आधार वस्त्र आधार वस्त्र में ऐसे कहते हैं अज्ञा कहते हैं तथा जीव संसारम चिद विदु संसार किस में है जीव में जो चिदाभास में है जीव चिदाभास में संसार और कहते किस में आत्मा में वस्त्राभास गर्ण को वस्त्र में कहते हैं वर्ण किस में वस्त्राभास में, में।, में वस्त्र में? वस्त्रा में है और वस्त्र नहीं है वो वस्त्र में है कहते हैं वस्त्र में इसके वस्त्र लाल है इसके वस्त्र में ज्यादा लाल है वस्त्र कहते वस्त्र है क्या वस्त्राभ में वर्ण है अज्ञानी लोग कहते हैं वस्त्र में रहे इसके वस्त्र में रंग है इसके वस्त्र में चित्र वर्ण है उसके वस्त्र में नील वर्ण है भगवान विष्णु बनाया उसमें वस्तर, उनके वस्त्र में पीत वर्ण है पीताम्बर है ऐसे कहते है वस्त्राभास वर्ण को वस्त्र में ऐसे अज्ञानी लोग को कहते है ठीक चिदा भाष संसार को कहा कहते चेतने में आत्मा में कहते अज्ञानी विदु विदु जानते हैं कस्त्र गिरीदीना तु चिदाभास कल्पनाभाग दृष्टातुसर आह गिरी पर्वत है नदी आदि से पत्थर मिट्टी ढेले उसमें चिदाभाष कल्पना करते हैं चिदाभाष कल्पना अभाव कहते हैं, दिश्टांत दिश्टांत है दृष्टान्त पुरस्त दृष्टान्त पूर्वक चित्रपट दृष्टान्त है वहाँ दृष्टान्त कह करके पर्वत नदी पत्थर आदि में चिदाभाष कल्पना नहीं होती है ये कहते हैं चिस्थपर्वता वस्त्रो न लिख्य सृष्टिस्थ मृत्ति चिदाथा नी चित्रस्थ मनुष्य में वस्त्रा भाषा बनाते हैं, हैं। पर्वत में वस्त्रा भाषा लिखते हैं चित्रस्थ पर्वत आदि नाम चित्र में पर्वत बनाते, बनाते हैं पर्वत तो बनाएंगे पर्वत के ओर वस्त्र वस्त्रा भाष पर्वत बनाया वृक्ष वृक्ष में तो बनाते नहीं पाथर में भी नहीं बनाते है वस्त्रा भाषा न लिखते लिखते हैं इसी प्रकार तथा तो सृष्टिस्थ मृतिका आदि नाम चिदाभ नहीं सृष्टि में स्थित मृतिका आदि जो सृष्टि होती है मिट्टी पत्थर पर्वत आदि की सृष्टि होती है उनमें चिदाभास है चिदाभास नहीं चिदाभास नहीं क्यों नहीं टीका में कर दिया चित्र स्थिति प्रयोजन अभाव वहा कोई प्रयोजन नहीं संसार को प्राप्त करता है पत्थर मिट्टी नहीं है प्रयोजन अभाव वहां भाषा नहीं है यहां चिदा है किसमें है चिदा चेतन में मनुष्य आदि में चिदा है पत्थर आदि में जड़ में नहीं, नहीं है आँजू. चेतन किसको कहेंगे जहां चिदा है उसको चेतन कहेंगे जहां चिदा नहीं उसको चेतन कहते जड़ कहते हैं वहां मिट्टी आदि में चिदा नहीं है चिदा कल्पना नहीं होती जड़ों में जिस प्रकार वहा पर्वत आदमी चित्र में बत्रा नहीं बनाते हैं चित्रस्थ चित्रस्थपर्वतादीना वस्त्राषो न लिख्य सृत्ति का पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य Om cham bi sham bi sham ji